देवी भागवत पांचवा पांचवास कहते हैं इस प्रकार राजा सुरथ और समाधि वैश्य की प्रार्थना करने पर मुनिवर सुमेधा ने ध्यान बीज के साथ नवाक्षर मंत्र का उन्हें उपदेश दिया मंत्र मिल जाने पर मुनि के प्रति उनकी गुरु गुरुनिष्ठा बन गई तदनंतर वे एक श्रेष्ठ नदी के तट पर चले गए और वहां उन्होंने एक निर्जन एकांत स्थान में आसन लगा लिया वे चित्त स्थिर करके बैठ गए और शांत होकर जप में तत्पर हो गए तीन चरित्रों का पाठ करना उनका नित्य नियम बन गया यो ध्यान करते हुए उन्होंने एक महीने का समय व्यतीत कर दिया तदनंतर भगवती के चरण कमलों में उनकी अपार श्रद्धा उत्पन्न हो गई उनकी बुद्धि में किसी प्रकार का संकल्प विकल्प नहीं रहा सुमेधा मुनि बड़े महात्मा पुरुष थे कभी कभी सुरथ और समाधि उनके पास जाते और चरणों में मस्तक झुकाकर लौट आते थे फिर आसन लगाकर बैठ जाते थे उनके लिए कभी कहीं भी दूसरा काम नहीं रह गया था देवी के ध्यान में निरंतर लगे रहकर वे सदा मंत्र का जप किया करते थे राजन इस प्रकार तपस्या करते हुए एक वर्ष का समय पूरा हो गया अब तक वे कुछ फल खा लेते थे पर अब वे फल छोड़कर केवल सूखे पत्ते खाकर रहने लगे यों सूखे पत्ते खाकर राजा सूरत और समाधि वैश्य ने एक वर्ष तक तपस्या की ये इंद्रियों को वश में करके जप और ध्यान में संलग्न रहते थे दो वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने पर एक समय स्वप्न में भगवती जगदम्बा के मनोहर दर्शन उन्हें प्राप्त हुए भगवती जगदम्बा लाल रंग का वस्त्र पहने हुए थे सुंदर भूषणों से उनके अस्तर्वांग विभूषित थे स्वप्न में देवी के दर्शन पाकर राजा सूरथ और समाधि के मन में प्रीति की धारा उमड़ पड़ी अब वे निर्जल रहकर तपस्या करने लगे तीसरा वर्ष यो समाप्त हो गया इस प्रकार तीन वर्ष तक तपस्या करने के पश्चात समाधि और राजा सूरथ का मन भगवती जगदम्बा का साक्षात दर्शन करने के लिए छटपटा उठा अब वे इस निर्णय पर पहुंचे कि देवी का प्रत्यक्ष दर्शन ही मनुष्यों को शांति प्रदान करने वाला है हमें यदि वह नहीं प्राप्त हुआ, तो हम अत्यंत दुखी होकर शरीर का त्याग कर देंगे। जो निश्चय करके कठिन तप करने पर भगवती ने राजा सुरथ और समाधि वैश्य को प्रत्यक्ष दर्शन दिए उस समय वे अत्यंत दुखी थे और प्रीति के कारण उनका चित्र विक्षिप्त सा हो गया था देवी बोली राजन तुम्हारे मन में जो पाने की इच्छा है वह वर मांगो मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हो गई हूँ मैं समझ गई हूँ कि तुम मेरे भक्त हो तदनंतर देवी ने समाधि वैश्य से कहा महामते मैं प्रसन्न हो गई तुम्हारे मन की क्या अभिलाषा है कहो मैं अब उसे पूर्ण करने के लिए तत्पर हूँ व्यास जी कहते हैं देवी की बात सुनकर राजा सूरत का सर्वांग प्रसन्नता से खिल उठा उन्होंने कहा अब आप बलपूर्वक मेरे शत्रु का करके उससे मेरा राज्य लौटाने होकर हो भाग जाएंगे तुम्हारे मंत्री आकर पैरों पर गिरेंगे महाभाग तुम अपने नगर में जाकर सुखपूर्वक राज्य करो राजन दस हजार वर्ष तक अखिल भूमंडल का राज्य करने के पश्चात तुम्हारा यह शरीर शांत हो जाएगा इसके बाद सूर्य के यहाँ उत्पन्न होकर तुम मनु के पद को प्राप्त करोगे